माँ की बातें इसी समय माँ की हम उम्र एक महिला आकर उनके पास बैठी मैं माँ के खूब पास बैठी थी माँ की परछाई मेरे शरीर पर पड़ते देख कर उन महिला ने मुझे ढाँटते हुए कहा तुम कैसी लड़की हो जी माँ की परछाई पर बैठी हो इससे पाप लगेगा खिसक कर बैठो मैं यह नहीं जानती थी माँ तो अपने से भी ज़्यादा अपने ही है इसीलिए एकदम उनके पास मैं बैठी थी अब थोड़ी लज्जित होकर खिसक कर बैठी उन महिला ने माँ से पूछा यह लड़की कौन है माँ इस लड़की ने आज दीक्षा ली है अत्यंत भक्तिमती लड़की है माँ की इस बात पर मैं लज्जित हो बगल के कमरे में जहाँ पारुल आदि बातें कर रही थी वहाँ चली गई तभी ललित ने आकर कहा दीदी चलो गाड़ी तैयार है दिन ढल गया है मैं माँ से विदा लेने गई माँ ने कहा फिर कब आओगी बेटी मैं आज जिस दिन याद आप जिस दिन याद करके बुलाएंगी उसी दिन आऊँगी मुझ में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है माँ आशीर्वाद दीजिए कि आप मुझे याद रखेंगी माँ फिर आना बेटी मैं कातर नैनों से उनकी ओर देखती रही उन्होंने दो बीड़ा पान लगा मुझे दिया